दुर्गा कवच की महिमा जिस राजा के राज्य में इस कवच का ज्ञाता रहता है वहां पर इतियां कभी नहीं हुआ करती टिड्डी हैं आदि की वृद्धि नहीं होती सेतु देव हैं शक्ति बीज हैं पंचमोत मारे ली नमस्कार है वायु बल से इसके लिए वह द्वितीय अष्टाक्षर है सेतु देव है वैष्णवी के लिए षडचर है, है ऐसा कहा गया है ये दोनों जिस पुरुष की जिह्वा के अग्र भाग में होते हैं उसके शरीर में महामाया देवी निश्चय ही सदा स्थित रहती है मंत्रों का प्रणव सेतु होता है और उसका सेतु प्रणव कहा गया है पूरू में अनोडकृत चरित होता ये अस्तातुति शिण हो जाया करता है नमस्कार महामंत्र देव है यह सुरों के द्वारा कहा जाता है दुजातियों का यही मंत्र है और शूद्रों के सब कर्म में होता है आकार ओंकार और मकार को प्रजापति ने तीनों वेदों में उद्धृत करके पहले प्रणव का निर्माण किया था वह दुजातियों का उदात्त है और राजाओं का अनुदात्त है वैश्यों का प्रचित है इसका मनुष्य भी स्मरण नहीं करना चाहिए जो यह 14 स्वरों वाला है शेष ओंकार संज्ञा वाला है और वह अनुस्वार चंद्रों से शूद्रों का सेतु कहा जाता है जिस तरह से बिना सेतु वाला जल क्षण भर में ही निम्न स्थल में प्राय समर्पित हो जाया करता है ठीक उसी भांति बिना सेतु वाला मंत्र यजवाओं का चरित हो जाया करता है इस कारण से सर्वत्र मंत्रों में दुजाति गण चार वर्णों वाले होते हैं दोनों पार्श्वों में सेतु का आदान करके जब के कर्म का सवा आरंभ करें शूद्रों का आदि सेतु अथवा द्व सेतु यथेक्ष से दो सेतु समाख्यात है और मैंने कहा यह आपको मैंने त्रंबक के द्वारा कहा हुआ कवच कह दिया है वह कवच अवेद्य है और कवचों के अष्टक में अत्यतम है महामाया मंत्र कल्प कवच मंत्र से संयुक्त है यह षडचर मंत्र समायुक्त है और तीनों लोकों में महान दुर्लभ है हे नप सारदुल इसका जाप नित्य ही भक्ति से युक्त होकर पढ़ते हुए और वैष्णवी के मंत्र का जप करते हुए सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है मार्कंडेय महर्षि ने कहा भैरव के द्वारा इस संवाद को राजा सगर ने श्रवण करके और वर्ग से वेताल के द्वारा भी सुनकर पुनः औरव से पूछा सगर ने कहा हे द्वज आपने मंत्र अंगों के सहित बतला दिया है हे दजोतम अब देवी के अंग मंत्र मुझको कहिए तथा समस्त मंत्र और सभी और पूजा के स्थान है ठीक उसी भांति उत्तर मंत्र और पृथक-पृथक कवचों को और कामाख्यान के महात्म को जो रहस्य और मंत्रों के सहित होवे जैसा भगवान उमापति महादेव ने कहा था और बेताल भैरव दोनों को बतलाया था उसे विस्तार सहित आप कहने की कृपा करें यह महान अद्भुत है इसका श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती जबकि आपको इसे कहते हुए मैं देखता हूं तो मुझे शार्दूल बहुत ही अधिक कौतूहल होता है और उन्हें कहा हे राजा शार्दूल जो भी उमापति ने अपने पुत्रों से कहा था और जो एक महान आख्यान है मैं अब आपको कहता हूं मुझे आप श्रवण कीजिए यह परम अधिक रहस्य है बहुत ही पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है पुरुषों का परम स्वस्थान अर्थात कल्याण का आलय है और इसको गरम में पुंसवन कहा गया है यह कल्याण करने वाला परम भद्र और चारों वर्गों के फल का प्रदान करने वाला है इसको ऐसे व्यक्ति को भी भूलकर नहीं देना चाहिए जो सट हो चंचल चित्त वाला हो जो नास्तिक हो जो अजित आत्मा वाला हो जो देव दजर गुरु वर का मिथ्या निर्वंदकारी होवे जो पापी हो अभ शाप्त हो खंज हो काड़ा हो रोगी हो ऐसे पुरुष से यह नहीं कहना चाहिए न देना चाहिए जिसमें श्रद्धा का अभाव हो उसे भी यह ना दें मैं उमापति ने उन दोनों को बेताल भैरव से कह कर अर्थात इस महामाया के मंत्र कल्प का उपदेश देकर पुनः यह बोले थे उमापति ने उन दोनों को बेताल भैरव से कह कर अर्थात इस महामाया के मंत्र कल्प का उपदेश देकर पुनः यह बोले थे भगवान ने कहा उत्तम मंत्र तो मैंने कह दिया किंतु अब मूल मंत्र को बताऊंगा वह सर्वप्रथम जान लो यह सब पूजाओं में संगत है आत्मन करके शुचिता को प्राप्त हुआ सुंदर रीति से स्नान किया हुआ देव पूजा में स्थित होवे पूजा की वेदी से बाहर स्थित होकर बुद्धि से चार हाथों के अंतर में स्थित रहे घर में अथवा द्वार देश में स्थित होता हुआ सिर से गुरु को प्रणाम करें अपने इष्ट देव को इसी भांति प्रणाम करना चाहिए चित्त के ही द्वारा दिगपालों को प्रणाम करें जो पाप अथवा पूर्व काल में अर्जित किया उन दिनों में अथवा अन्य किसी दिन में प्राचियों के द्वारा अपन्ननुक नहीं किया गया है उस पाप का बुद्धि के द्वारा स्मरण करना चाहिए उस पाप के अनुपनोदन से के लिए दो मंत्रों का उच्चारण करें हे देवी जो कि एक प्राकृत चित्त है पाप से आक्रांत हो गया था आप मेरे चित्त से आप पाप को निकाल दो हूं फट आपके द्वारा नमस्कार है आप पाप पुण्य के सबको देव प्रत्यक्षा देने वाले हैं उनमें सूर्य सोम यम काल और पांच महाभूत ये नौ हैं ये शुभ और कर्म के नौ देव साक्षी होते हैं इसके अनंतर होम फट इसके पार्श्व में उर्द और में अधो भाग में आत्मा को क्रोध की दृष्टि से निरीक्षण करके सुनना चाहिए ऐसा करने पर प्रथम से पापों के उदाहरण कर्म किए जाने पर जो भी दर्णतर पाप होता है वह दूर ही स्थित रहा करता है पूजन के अतीत होने पर जो अपने स्थान को पुनः प्रणाम करता है तो जो भी अल्पतर पाप हो नाश को प्राप्त हो जाया करता है ओम आह फट इस मंत्र के द्वारा पूजा की वेदी से वह प्रवेश करें पूजन में पापों के त्याग कर देने वाले की जो भी अविष्ट कामना है वह क्षण भर में पूरी हो जाया करती है पुष्प नैवेद्य गंध प्रवर्ति हिम फट्स मंत्र से अपने द्वारा अवज्ञात ना होवे भले भात से पुष्प आदि का दूषण स्पर्श ना करने के योग्य का स्पर्श जो अन्याय से अर्जित होवे तथा निर्मल्य में संतुष्ट कीट आदि का आरोहण हो वह सभी नाश को प्राप्त हो जाता है नैवेद्य आदि के अवलोकन से फिर रम इस मंत्र से दीप की शिखा का स्पर्श करना चाहिए उसका वह दीप स्पर्श मात्र से ही शुभग हो जाता है पतंग कीट केश आदि के दाह से कन्याद से संग्रत वशा मज्जा हस्ती संभूति जो अज्ञात उपयोजन है ऐसे अज्ञात रूप वाला सभी दोष स्पर्श से ही विनाश को प्राप्त हो जाया करता है नारसिंही मंत्र के द्वारा देव तीर्थ से स्पर्श करें याजक को चाहिए कि घट के मध्य में स्थित जल को देखते हुए अव्यक्षण करें बाएं हाथ से पकड़कर उस समय में बाम पार्ष में स्थित पार्ष को आधार मंत्र के द्वारा संस्कार करता हुआ जल का स्पर्श करना चाहिए यहां पर यज्ञ दान से अपे आदि संसिष्टि संगता है सबके स्पर्श से जला से स्नान से संगत जल से दूषण सब देव पूजन विष्ट हो जाया करते हैं चंद्रार्थ बिंदु से रहते नारसिंघी मंत्र अपनी संज्ञा आधे अक्षर जो बिंदु वे चंद्रार्थ से परयोजित होमे इसको कार्य की सिद्धि के लिए आधार मंत्र साधक जान ले में फिर आधार मंत्र के द्वारा अपने आसन को हाथों से लाकर और रखकर शीघ्र ही पाणि में स्पर्श करें उस समय में उस श्रेष्ठ आसन पर आत्मा मंत्र के द्वारा उपवेशन करें पूर्व में सोम से समन्वित स्वाक्षर के समाहुत करके साधक को बिंदु के सहित आत्मा मंत्र जानना चाहिए इसके अनंतर नाद बिंदु से समन्वित मात्र का न्यास करें वेचक्षण पुरुष को अपने शरीर में मात्रका के मंत्रों के द्वारा न्यास करना चाहिए जो भी दुष्ट हो तथा स्पष्ट हो मात्राओं के भ्रष्ट आदि का दोष हो वे न्यास किए हुए मात्रका के मंत्रों का साथ ही उनका नाश कर दिया करते हैं समस्त व्यंजन तथा विष्णु आदि स्वर से सभी मात्रका के मंत्र हैं जो चंद्र बिंदु के विभूषण वाले हैं सब युगांत स्वयं बंधों के निष्ट होने पर न्यूनता की पूर्ति है विन्यास की हुई मात्रा का स्वयं ही मंत्र में और कल्प में न्यूनता की पूर्ति कर देती है जिसमें एक मात्रा हो वह ह्रस्व होता है मात्रा का अर्थ कम से कम समय होता है दो मात्राओं वाला स्वर दीर्घ कहा जाता है तीन मात्राओं वाला या दो से अधिक मात्राओं वाला स्वर लुप्त कहा जाना चाहिए वर्ण इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं सभी वर्णों की मात्रा देवियां ही मातृकाएं वे शिवदूती प्रवर्तती हैं तनु में स्थित उसके न्यास हैं ये उन न्यूनताओं की पूर्ति किया करते हैं तथा शीघ्र ही चतुर्वर्ग को देती हैं और सुतों के पूजन में सदा ही रक्षिका करती हैं सर्वदा मातृका का न्यास करना धर्म अर्थ काम मोक्ष के चार वर्गों का प्रदान करने वाला होता है और सभी कामनाओं को देने वाला है तथा यह तुष्टि और पुष्टि कर भी देने वाला होता है जो मनुष्य सुरों के पूजन के बिना मात्रका का न्यास किया करता है उससे चारों महान और चारों प्रकार का भूत समूह के निरंतर भयभीत रह करते हैं उस महान ओज वाले पुरुष के दर्शन करने के लिए देवगण भी इस प्रिया किया करते हैं इसमें ऐसी विलक्षण शक्ति समुत्पन्न हो जाया जाती है वह सबको अपनी वश में कर लिया करता है और स्वयं कवि भी पराभव को प्राप्त नहीं होता है